मतलब परوشن करिए आ जाओ किसका रखती है टिंडर हेल्थ भी चाहिए ये विभाग से मत नहीं होना चाहिए हमार वो टू शारदा जी ये डॉक्टर हूं सर सी फॉर टू मिनट्स आजा लेकिन सोचते नहीं निश्चित रूप उस लेकिन जी से डॉक्टर ने कहा था कि वो सारे में दौरान गड़बड़ हो जाने के लिए चाहता हूँ कि पाँच दस दस मिनट के अंदर इनका घटना अनुभव जो पोल्टिकेरियस लेवल्स के ऊपर है गुरु बव की जो शक्ल यहाँ पे आज जैसे के नाम दिखाई दे रही है उसके लिए व्यक्तिगत रूप से किसी की भी जिम्मेदारी है तो चंदी नही है यहाँ पर इस बात को पहचान पाना कि यहाँ के पानी है और 50 के अंदर ही तीन सौ पंप लगा करके दो सौ छः जमीन इरीगेशन के कराने के बाद के बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने जो अपने पीछे खेट के जिस किस्म जिस तरह की चीज़ों को कंसीव किया थी। उसके अंदर ये मैंने मैं तो कोई थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव परस्पेक्टिव सामने इनके सामने था लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीज़ें काम करती रही जैसे कम जमीन वाले लोगों की जमीन कुए वाले न पहुंचे तो इसीलिए इन्होंने कुछ ऑपरेटिव पार्ट इस हिसाब से रखे कि जिस तरह से पानी और जमीन वाले लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते ताकि न ना बिके। सौ के अंदर जो लोग जमीन में काबिज थे सामान्यतः आज की स्थिति के अंदर 10 परसेंट से अधिक फर्क नहीं पड़ पाया इसी प्रकार यहाँ की जो लोग कास्ट ग्रुप के जैसे बाग में लोग हैं जिनका इसके पूर्व मुख्य रूप का धंगा चोरी से उनसे संबंधित था तो उनके पास जो किसी का था पत्थर के काम करने का तो इन्होंने गांव की ताकत से भी और उनके लोगों के सहयोग से भी यहाँ पे करीब करीब प्रतिबंधा लगा दिया था कि पत्थर निकालने का काम सिलानों के कोई नहीं करेगा ताकि साथ ही एक बड़ा आर्थिक साधन मिल जाए इसके साथ ये सरपंच भी यहाँ पे बारह वर्ष तक बाईस वर्ष तक तो ये सारा अनुभव के पीछे है कि का काल से भी है कम्युनिकेशन के माध्यम से भी है तो इनके बहुत से कार्यों की बहुत प्रशंसा की है और बहुत से कार्यों से इनकी प्रशंसा नहीं भी है दोनों ही तरह की बातें तो मैं चाहता कि पाँच दस मिनट के अंदर कुछ बात मैं चीज़ कभी तो ये अपनी जो स्थानीय रूप से जो सोच समझ है एक मिनट पहले में आप मर्द के पास के हिसाब से मत करना सातवीं क्लास तक पढ़ा हुआ है खुद का अनुभव भी है उस हिसाब से सारी बात को रिलेवेंट और टू दी पॉइंट न रख सके तो माफ करिएगा जी।, जी जी आपका या आपका लीजिए आप, आप कार्यो कुछ लिखते हो कहते कुछ हो <laughs> तो मारे वास्ते दोनों बराबर है जेल जेल से आई हुई है हमारा संस्कृति की नहीं बोल लो बच्चों को दिलास्ता कपड़ो पहनो दोनों शिकायत है कहीं नहीं दी बात है के जी के मन में दीजिए तुम्हारा क्यों ऐसे खेत मेरे भाई सरपंच की बात बाद में आए पहले खेती में गाँव रोक विकास हो के और परिवार रो पूर्ति आमदनी हो सके पहले में पानी अंदाज होकर पानी काफ़ी है और पानी ज्यादा जो गुंजाइश तो पहले डीजल फिर दो सौ लगाए फिर तीस सौ लगाए फिर ज्यादा बड़ा होने वास्तव कई सारी कमी है पानी लगा सकता तो डीजल रो जो जनरेटिंग सेट लगा वे और तरीकाओं में था और सीधो बेरा में एक सौ बीस फुट माने बहराई में बीस बाई बी और जो कमल जी बताया छोटी जमीन वाला या तो सब बिक जाए तो दो तरीके गाँव में कॉपरेटिव बनाए एक तो बनाई पानी सींच और दूसरा खेत मेहनत भी, भी, भी कर ले पानी निकालना काम कर तो मैं हमारा कुआ में इक्ला करा हमारे परिवार का तो मैं देखिए और एक एक छोटी जमीन वालों एक एक आदमी जो कुआ नहीं बना सके दो तरीके तो कुआई लागत ज्यादा है दूसरी जमीन तो है गांव तो करीब पाँच माइल दूर और पानी का श्रोत गाँव में इतना इक्लो आदमी पानी नहीं ले जा सके गाँव में पाँच दस कुआ वातेड लाख और और और काम चले, चले सर्वे वगैरह सब कराया लेकिन भाई धीरे-धीरे कामयाब हुआ भी बन माने पहले और राय ने आमदनी की गुंजाइश ज्यादा है पत्थर अटे अच्छो है आज गाँव रही खेती रे माने जिन दिन में आपने आज करीब आँ दिन पूरा गाँव लिया ठाकरी आमदनी पचास साठ हज़ार रुपया दिया करती और लड़ाई बाद के और लड़ाई बाद रोशन अनाज या कई चीज़ों का भाव गम वगैरह जाती हूँ आप सैंतालीस अड़तालीस में हर चीज़ का लड़ाई के बाद भाव काफ़ी तेज है तो उन वक्त में हमारे गाँव की आमदनी करीब चालीस पचास रुपया दिया करती एक टाइम एडो भी होकर तीन चार लाख तीन चार करोड़ तक गाँव की खेती रूप की और आज अंदाज पाँच करोड़ ज़्यादा और, और ठाकर मायने में फेल हुई हालाकि फिर बाद में सरपंच सुखाड़े साहब और सरकार भी बड़ी मदद थी सोसाइटी मंजूर भी भेगी आज की एक किलोमीटर रा एक लाख रुपया लागे उन्हें माने 25 किलोमीटर रा 15,000 रुपया में सेंशन में करवा दिया देखो देखो में फेल किया फेल भी उनका कारण बताओ आपने गांव की की समझ और कामरे मान्य पहले पहले मैं एक ट्रकोड वेज का लेना है माने हरिजन ज आजाद हुआ भावना हीता विकास माने जाता उठाई दी और ब्यास का मोल लामेश टटिया लगाया और टटिया में फायद कि आज के टाइम में माने रिजना ने टटी कहीं तो पड़े गांव में नया दूसरा लंबा चौड़ा ज्यादा प्लान किया भावजा ने छोरी छुड़ाँ हरिजना ने टटी छुड़े दें गोरे फिरे भावना छा फटा मकान बना सब साथ प्रोग्राम बनाया तो टटी ला ऊंची रखी टटिया में अड़ी कहीं रात गो करो वो भाग वो छोरों रात रा चोर सबने तोड़ी सुबह पता लगे कई बात नहीं तोड़ चटिया तोड़ती कई बात है और वे बाहर पीटने वास्ते भाव भी चोरी करता आवारे चोरी चुनाव की बात करी तो बहुत भयंकर खिलाफ होते फैर वहाँ चुनाव करीब 40 परिवार हैं जिनका दोषो घर वहाँ चोरी छुड़ाने तो दूर नहीं हुई बहुत सारे ठाकर साहब लोगों में सहयोग बहुत हो और वे छो काम लागे उन्हें माँ ने बच्चे वा ने ज्यादा कर दी फिर एक दिन अड़ो भी होते नरूख संग उस घर में पकड़ने गया माने उन योजना बढ़ाई पंचायत बीस पच्चीस आदमी टिल काम काम करना करना जगह गांव में विकास आदमी चोरी चुरा अटैक कर दिया वहां कहें ला और ठाकर उठे गड रहे तक का नाम डाल और वहां ने एक एक ने बुलाए मारपीट की और माने एक भैंस वाली उड़ा करोरिया उन सोशल वेलफेयर स्कूल शुरू करी जिन्हें जो आप प्रभाव था कलाकार ने बच्चा ने सब्सिडी दी जा तो वहाँ ने स्कॉलरशिप टाइप बाद वादी वा स्कूल सु के वास्ते पा लटकन दे रही वे पढ़िया हर खाती रो काम और पत्थर रो काम मारे सिकाए भनिया ना टाब्रा ने ड्रेवरी रो सिकाए लेकिन अर्ज करनो मतलब के गांव रा एक ही बात करता हम कई दफे रो चांस यो सुगाड़ी जी आके होता के ए सक्ताऊ साहब ने कोई सात आठ कमेटी रा साथे मेंबर एग्रीकल्चर सेनेट रा मेंबर आ विकास कमेटी रा मेंबर आ आपरे एग्रीकल्चर कमीशन रा मेंबर आ मान माने कहता है मै अनुमति में शला दे दो तो कि मैं तो बारा गांव रो बार कर एक चम्मच बस करे तो कप में डालो मीठो वजह घडा में तो डाला भी डालना पूरी राजनीति नहीं आ गांव रो विकास करा तो गांव तक सीमित में आदर्श का मतलब तो हैंग प्लान बढ़ाया आखिर जा और एक ही आदमी माने आ बात बताइए बारा हमो एचके व्यास वारटे एमएलए रिया अरमान कने में जा तो ठेर तो मुझे कहता कि जिंदा था उनदो विचार है कांग्रेस पार्टी हां था उनदो विचार है कि रेगिस्तान में नकलिस्तान नहीं सारा समाज है तो मंगीरो चावे चावे चावे या खातीरो वो क्यों जो दूर पा फूटे और कूटे पशु और पक्षी आते मरे खाले haro vikas re dove ek gaam no kadai ni ve paatri ra gaam no jastak sathe ni ve hone pehli ni ve ma gani lavara ma ni kamyaabya aaj ve makaan barse te jo aaj jaage hathe kumar jo chaak badhave chaak ni sathe bijli ni mot lagan kaam kado teli ni sathe kara vaa kama ma mara askar no matlab ek jagah uni vo jo naklisthan wali misal hai gk vyas ni hun tarika ma gaam to sab sundar jo aaj komal ji ko kado hai खेतीरा एक जगह बात छोड़ और राजस्थान तो हुए अटारे खेती जो आज इतना तो बड़ो काम लेकिन तो सच्ची जानकारी दी जो पानी आया बाद में नहीं हुए आज का पशु भर रिया है आप ट्रक गाड़िया भर खाल जा रिया है ਉਹਨਾਂ ਜੰਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੂਤ ਉਹ ਕੁਦਾ ਆदमी ਜਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਔਰ ਰਾਜਨੋਨੋ ਤਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ ਅਟੋ ਮੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹਤਾ ਵਿਜਾਉਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਟੇ ਜਿਉ ਆਦਿ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਣਟੈਕਟਰ ਏ ਕੁਟੇ ਦਿਲੇ ਬੁਰਬੋਤੇ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਮੁਰਬਾ ਵਾਲਾ ਚਾਰੋਨੀ ਬੈਲ ਡਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸਕੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇਹ ਮੁਰਬਾ ਵਾਲਾ ਪੇਟ ਭਿੰਜੇ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕਲਾਰ ਬਾਤ ਗੁਜਾਰੋ ਬਈ ਨਹੀਂ किसो तरीकों? तो राज रोल मारो और अकाल रा मामला रेमायण पानी का मामला रेमायण है और पुरानी जो गाँव अनुभव की बात है कि विकास है न्याय ले जातिगत पैसा आज विकास में पे अनुभव के सब जगह माने काफी करियो 25 चौबीस और भी जो पद्मश्री मिलगी या तो जो कि फायदो मिल गो तो वो हम हानिकार करें कोई आदमी ने इनाम तो मार दो मान लो मरिया पहली कभी नहीं मिली मरिया पहली मिले टांग चोड़ी ने काम खंचाई चोगड़ी वे और काम रे माने बाद आवे अपरत वे के मरिया बच्चे तो जीते सरपंच या एमएलए उन दिन वाला फेरे उनी municipality मरे उनी दिन तो भले पे राई दो तो जीत्या वजह तो है बिखरा तो उनी तोड़ोनी कोशिश वे जित्ता अनुभव जका का काम है गुंजे शुरू थी एक सब सुन दी काले रात में मार्खेलो आप कुछ बात करतो वे पदरियो आ बात नमस्ते नमस्ते नहीं नहीं जा हाँ। हाँ, हाँ। रस्ते, रस्ते चलवा चुण। तो दरडा जो पटिया जरा अमेरिका जन मारो विकास करो राज आईएसियर क्या तो आवे, बाजू कहता मी संकेत एक महीनो काम करे एक साल करे कर दस साल जाएड़ा तो बनना होशियार है है? <laughs> है, मिनट मिनट मिनट मिनट मिनट पहली तो मिन, मिन से मारते है, करतो। मिन, मिन ने वास्ते और शिकार जानवर कुत्ता फिर नहीं बाज कोई मांस जान ने ने पकड़ खरगोश ओ हमें अब वो बाड़े तो कहीं करे आप जात ले आपकी जात तुम्हारा जना देख लियो कि बाज तो, तो, तो पकड़ लोक तो है और भी पकड़ ला जो भी तो भी। अबे ने, ने, वास्ते। केड़ो कि ने और कुत्तोड़े जंगल में रखे एक पिंजरा जब वो बोले देखे कोई हम तो मेंजदीक जाए दूर जाकर बैठ जाए दाणा बिखेर जाल में मालवे आवे तो थोड़ी दूर दूर तो आवे तो, आवे तो आवे दे ने देखिने मिले ने बच्चा छे दाड़ा देख के दाड़ा में जावे लो नागा ना, पंजा फंस जा जा उड़ि जको उड़ि जको जंगल को उडीजे आवे दूर फिर पछो वो तो बैठो वे पछ वान तीत्रा दे बात गलत ने खेली में गलत है ये देखो तो खेली खेली भरे देर बाद बेली करे दे के हते जा अति तदन चट्टे न्यायालय है अनरा रही मर्दूर जी कहता जो नेन को के मिन के तो बरमा से माने दुख को कर जो मारा भाई के नाई तो माने मारिया दुख को करे मिन केडो खुद दी मारा हाथी अगर गांव वाला कोई छे यार हमारा में लड़की बात करे तो बड़ा अफसर हमारा में तो के नहीं झूठी बात है एडो करे वो आज साक्षी दे के 10 बरस महीने कने रु माने तो घणोई फाड़े घणोई पावे ननो जा के कदे नहीं मारे और वे चीज तक कहनी है एडो मारिया माने तो जाता है आता मार दिया जो का भगवान बात नी, माने नी मानता के नी मारे मारे समझा वो या कोर्ट तो को आले है लिखिया पड़िया गया ना मानो तो लिखिया पटिया गया के के तो आवे जावे और समतन तो कोई करना है ए आया जो आवे काम रे माने बत्तो अभी फांसी आरी बातें आ दे इसलिए के हेजे ते फाकाई जे माने के काले कोमली के ताके अटों प्रेस छोड़िया बाद में यतर का छोड़िया बाद फाकाई जे आज रेडी है पर आ अमिता ने बचावण है अटर भी प्लान तोड़ो है या बात तो रुचि है पर अटालि समस्या तो दे की वेज भाषा की वो कड़ेड़ी वो ਤੋ ਵਾਰਿਆਂ ਮਾਰ ਚੋਦਿ ਬੁਮਾਰਾ ਆਪੇ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿ ਭਈ ਚੋਦਿ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਆਟੋ ਟੋ ਟੋ ਉਹ ਦੋ ਖਿਚਲੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਈਮੇਜ ਬਚੇ ਮਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀ ਜੀ ਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮ ਆਏ ਪਰ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਨੇ ਜਨ ਕੀ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਬਿਆਹ ਨੂੰ ਤੜਾ ਵੀ ਪੰਜ ਗਈ ਜਾਣੇ ਬਾਪੜੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪੀੜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 12 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹੀਂ ਖਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀੜਾ ਲੱਜਾਇ ਜਿਕੇ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਜਗਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਹਟਾ ਰ ਦੁੱਖਰੇ ਮਾ ਨੇ ਰਿਓੜਾ ਆਦਵੀ ਜ ਆਕਰਸ਼ਕ विकास गुंजाइश जान गाती है, से रे में आके है कि भाई की तो तोड़ो है तो, अन, तो, अन तो, तो में और न तो पर आवे के हाँ ग्युमार, में, आ, हर बात खिचड़िया समझे नहीं जो नहीं समझदार समझ जाता समझे नहीं सो समझे सो समझे सो ही समझे सो दबानोय ने थोलई सारा मानद किनी तो समझे की नाही समझे वदा दुगली तो समझे तो ने भारत देश न्हाथेगा दादुगली तो अब एड़ी तो पढ़ाई वेकी एड़ो ई की काम है को सच्ची आभार मानुवा जातो जे मारा गांव में माने स्कूल भी जद मैं सुखाडी जकात नहीं होती बहुत कोड करियो स्कूल रे माने एग्रीकल्चर तीन महीना चार महीना तक घरे नहीं आए चार महीना उदय जयपुर तो एजुकेशन में ऑफिस सेक्रेटरेट और एजुकेशन ऑफिस बीकानेर, बोर्ड ऑफिस अजमेर आ बीच में चक्कर काटता हूँ तीन महीना सुखाड़े न्यूज दी तो मना करते हो कि या तो हायर सेकेंड्री स्कूल रात नहीं है तो बोर्ड रोड़ा नियम है कि सेकेंड्री स्कूल के माने एग्रीकल्चर में या मल्टीपल वर्क में विषय है और डायरेक्ट मैं बहुत पहले फैल पहल हुई तो कुंभाराम जी जी नेचर है आदमी ने देखा, आँबो, आँबो। देखा, आँबो, देखा आँबो वहीं सामने चार पैन बोले होंगे। जब तंग आएगा तो उसके भाई बोले नहीं। सामने नहीं बोले नहीं देखें जब अगर भी कोई बोलो है तो वो या गिलो है कहीं बात है। सामने देखिए जब एक शख्स मैं चार लोग मैं मानी एक तो वैश्विक पार्टी हमको नहीं समझ अलग है वैश्विक पार्टी हो आग देखें वैसी मैं मैं वादिया रे वैसा और विलेरे आते थे उन्होंने बाद में फाचो गयो मैं और रे में समय बंद करे फाचो जाओ तो मन याद आई मैं जल्दी चालियो तने तो खुशी मारियो गांव आवणो मने गाड़ी पकड़नी मैं जल्दी चले जाके ठैब फाचो मारी एक जात्री बात भी सो जा <laughs> <laughs> क्यों मैं नहीं। बात नहीं माने कर दी के वाली जात्री बात इसमें जाता कहीं तक थारे आज एडी ऊपर लिए यूं टूटे आदमी 40000 रुपए लिए न्यूट्रल पहले अंगूठे खुशी याद बड़ी गुस्सा आया महसूस करो वो फाचो लगे थारे तोड़िया तू नाराज मत हो कि जो था के कागज़ तो लिख दे तो तो तो, <laughs> दिखी दिखी तो, तो, तो, तो तो तो एड्रेस एड्रेस नहीं नहीं कट जाए वो वो नागपुर नागपुर है कटे वे बिना ही देसिक तो तो चौपन चौपन पचपन में बात कही और आज उन्हें में महसूस करूँ बिल्कुल बाजू की जिन्हें आदमी है, मां बाप गाय भेद और चाय बड़ा नहीं फुका दारू लो वे घराली में और कूटे पीटे जा भावना या खेती खेती विकास और जो जड़ा और और जड़ा दुजा गांव में में में आमदनी भी भी भी भी तो भी तो भी और भी तो पत्थर हर व्यवसाय आदमी आप कमल की बात क्या था जगह अनुभव हाँ धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा थोड़ा वो सब के सबनी सोची जी मार्ट गांव में जाओ जा चुनाव हर जावे जा आप मास तो लोग पड़े जरूरत पदार नाम कहीं बाजे ही ना इंसोरेंस एजेंट रो काम और नेता ही क्यों <laughs> तरी वाला बताओ कि जानो आप के जान पक्ष में माने रही बोल लो तो बड़ी कि बैठीने वास्ते हां मैंने केड़ो है कि के जिने थुकारे वास्ते खने जानो जो बतावन वास्ते आजादी रो मतलब कई है आजादी भूटा रो हक क्यों मिलियो ई गांव रे वाला कहे हिरण जगह वे ना बारे मायने पड़ा होवे मंगलो पड़े तो पाड़ी उने माते चढ़ गयो बाद में आगे छुरी भी फे उन अविश्वास नहीं है जो के ओ उन्हें भागनी बात थी। और भागी। थर भी हिरणन टोड़ी जो चरती तो गाती है आ बात बात तो में बहुत अच्छी समझाई वो और कामरे वाजते आज ढाणिया में तिरे हुए और गोलिया में विष्णु इतना कर दिया तो भूटा कहीं अर्थ करा कि भाई के थे क्यों हमारे गाँव में तो हिरणियों जो नीत समझे वे तो पड़ाव चले और जो हिरण समझे हालरा बोर्त जो सारंगी बात है थोरण जो और तो हाल गाव और वो आदि में जो मोटो लकड़ी पेड़ वे पापी छिपनो हुआ जो उन लक्ष्यों तो दूर वे जन तीर मारे से तो दूर दौड़ जा, और नजदीक भाग जाऊँ देख वो तीर वालों खड़ो तिरछ आए और, और पाड़ी मूर जो समझे नजदीक जाने के भाई सौ गज में नजदीक आ जावे जद वो तीर मारे तो वो ऐर जाए जद वो ऐटों गिरे करा ना दे पार्टी वाला सब ना दे मत झारे पे पढ़ियों पढ़ियों कहें परमलो करक्टर अच्छा बताया कि मार दे तो और तेने के ग्रंथ मने बरा दियो तो हालो गाती फिर उन्हें बंद करे ताकि संबंध मत कर के मैं ही हाल रहा रही कीमत समझ तो इन वास्ते बारा प्राण दिन समझया अच्छा पर चले समझया लागो बाण गाय स्वागना हरोजबलक गट में प्राण मम अंतद की तात कर मम मृग चाल बिचाए मम सिंगन का आदाद कर गाय गाय पुने गाती रे के मैं ही हाल रहा मतलब जा आजादी का मतलब माता बताया भगत सिंह चलेगा वे और देश वे आदमी काम देश विकास बात आई देखा तो ने दौड़ने वास्ते गाम रा अनुभव रे बारे में तो मारो ख्याल तो है सर के सी के जेनी हाचानी गुड होवे न अशी साल रो मरण ने वे जित्ते गृहस्थ रा नियम गावळा थी की जे जेने जे जे मर जा ने है बस नई जिंदगी वे तो बस की हम डाबल बणो ने की सेई केडो तो पडियोडो गाव रो अकल गाव रा काम रे माने बिजी एक दो कथा भायडो के शेर लो तो गुंडोर गाव रो सरी पार। सरी बात न बरो होई छे क्यों ते नेम उठपटांग की बतान वाला भोली बोली वातावा जारी छे कई तो वही वही जो शिवा की बात है जा तो पार पड़े अब जितना भी अटैकिंग कर अचानक कामयाबी भेगी महारा एक गांव रहा काम रही और दूसरी आप देखो आज राजस्थान के नो आप देखो रुक रो पारो तो पैसा रहो काम रो कोई समझे जगह कोई तो पारिश को नहीं और अच्छी स्कीम देखो तो कोई पारिश को नहीं एक खांजी मारा तो खेती नहीं कर जानो और खेती बहुत सीधी हुई है ना रोहो फिर बच्चे खाएंगे क्या तो कोई दूसरा समझदार आए तो देख नहीं जानिए यहाँ सो देखो एक पौधारदारौधार दिखे कि इतना पैदा होगा खाएगा को एंगल कि कि एक रो, इन में जा दूसरी तरफ विकास विकास काम देखो तो तो अच्छी की और आपने आपने बिना कर मैं मैं शायद आप ही एक बार बिगड़िया मेरा होता रोनी मंदिर अब हम लोग इसमें आगे चार पढ़ाएगी तो बात कर जाएगी और अपना काम थोड़ा सा शेष ले जाएगा अब हम लोग भी बातचीत करते रहे सिलसिले में सब लोग वर्षा कमला जी, और जी बारी, बारी बारी से सब लोग जो कुछ, इस कुछ के बारे में कहना चाहते हैं और okay. वो कहें सब चले जो है जो वर्कशॉप हुआ उसके लिए या उसको उसके आगे की क्या दृष्टि देखा सबसे पहले मैं बात कर जो भी। सबसे पहले मैं कह दूं कि शंकर तुमने एक मना कर दिया कि चले जाएंगे खाना खाने मना नहीं एक घंटे दो घंटे लगे तो फिर मैं वो खाना बनवा लू बताइए आपके कुछ निर्णय करना पड़ता है लेकिन बहुत सी बात हाँ। हमको पड़ता है खाना देखो हो एक घंटा लगेगा सब्जी चपाती बना दो शाम नहीं होगा बारह बजे दो बजे जरूर पड़ेगी दो घंटे बैठे करना तो मौके पे वो हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ। तो मनोज था समस्या ये ये ये ये उम्मीद मत करना कि कि जो तो पढ़े से तो ये आपने ये सोच कर के कहा था कि ये आप इसलिए लोगों के सामने की आदत चंदा तुम्हारी जानता नहीं मैं जानता हूँ कई सालों से बताने की बात तो इसको कि जी को भी बन सकता मैं नहीं, नहीं बन सकता नहीं रिकल, रिकल मैं ये कहने के यार। दिमाग रहा है मैंने भी पता था आपको भी और मुझे भी चंडीदान जी जो बात कह सकते हैं उसको तो पता नहीं था ना नहीं मर्दों के हिसाब से ताजा भाषण सुना जब नंबर दिए जाते हैं ना भाषण पे उसकी मतलब जो छठे या क्लास पढ़ा हुआ है गाँव में वही गाँव की सही समीक्षा दे सकता है क्यों ज़्यादा पढ़ा तो फिर चला जाएगा कोई बेवकूफ नहीं हर आदमी ये कहता है और ये कहता है तो बेवकूफ बनते हैं किसी आदमी ने नहीं कहा उसने कहा साली का ऐसा पीटा ऐसा मारा ऐसा ठोका याद करेगा उसने कहा उसको मार देता दो मिनट वो नहीं आता ये कोई नहीं कहता फिर मैंने देखो उसने ऐसा ठोका कोई नहीं गया मतलब सबने ठोका ही ठोका है जी ने नहीं, नहीं खाई <laughs> <laughs> मुझे एक तीन दिनों के अंदर बहुत ज़बरदस्त आनंद आया मैं सब आप लोगों का मेहमानों का बहुत ही उपकृत हूँ कई बातें <laughs> सीखने को मेरी खुशी की कोई तो सीमा नहीं है तो साथ ही चल रहा हूँ तो तो मतलब यहाँ अकेला अच्छा रह जाता तो चार पाँच दिन बहुत ताफत के अंदर गुजरते इस सारी के इस सारे अंदर अकेला पड़ा रहता मैं, और मुझे बहुत है, बहुत आनंद आया चहन वालों का मैं बहुत ही आवारी हूं, बहुत ही ही कि कल्चर भी जो आए हैं रहता है अलावा भी जो लोग पिछली बार जब वर्कशॉप था न तो मैंने अरुणा को मना कर दिया मुझे रोक निकालना है हमारा टाइम खराब मत करो चित्रा मना कर दिया ये गाँव नहीं होगा मेरा वक्त खराब होगा तो अरुणा मान गई मान गई कोमल ने बात की अभी जी मैं समझता हूँ कि ये ये वहाँ वर्कशॉप होना बहुत जरूरी है तो मेरा बिल्कुल जरूरी है तो अच्छा चुहे के, तो के एक शेर के तो एकदम चुहे बन गए वो वाकई में उस उस वर्कशॉप का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत बढ़िया नहीं करते तो बहुत पश्चाताप होता वो करने पर पता लगा बहुत अच्छा दूसरा दूसरी बात तो कुछ कह नहीं सकता ऐसी क्यारी हो गया लो पर कोमल ने तीन बातें सुनाई तीन बातों को लिखूंगा मैं ये तीन जीत बात तुम बहुत शानदार बातें थी बहुत बढ़िया बातें थी मुझे बीच में रोना आ गया बोली बस सर मुझे बोलना नहीं आता आता है सिर्फ लेकिन मुझे मुझे भी इस में बहुत आनंद आया और कई बातें जो नहीं मालूम क्षेत्र की क्या-क्या समस्याएं होती किस तरह से उसको अप्रंत्र घोषित किया जाता है बहुत कुछ जाना मैंने और अ, मीडिया के बारे में भी कुछ ऐसी समस्याएं सामने आई मैं अब तक जो उसके बारे में सोचती थी कुछ विचार मेरे बदल गए यहाँ पर देखने के बाद तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा आजाद रहा मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई किसी भी सेशन में क्योंकि मैं उसके बारे में जानती नहीं थी व्यक्तिगत तो रूप से सभी से मिलना हुआ तला रूप से से काफ़ी कुछ सीखने को मिला जैसे इन भाई ने भी कुछ अभी बताया था उसको भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी बुराई नहीं करते हैं जैसे वो ये नहीं कहते हैं कि हम इस चीज़ में फेल हुए लेकिन आपने ये भी बताया था कि हम इस चीज़ में फेल हुए और फेल होने के कारण भी बताए नहीं तो सब लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये काम है यदि फेल हो गए या कह दिया तो हमारे इज्जत का सवाल हो तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी और हम सोचते कम से कम इस चीज़ को कला को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी मीटिंग है ऐसी चीज़ें होने तो लगी अब इसको थोड़ा और आगे हमें बढ़ाना चाहिए और वर्कशॉप करना चाहिए जिससे ये जो कलाकार हैं उनकी समस्या का बोले उससे पहले मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कमला ने जो बात कही है इसके परिप्रेक्ष्य में कि क्या इस तरह की वर्कशॉप्स मतलब कम्युनिकेशन रूल रेम्यूलेशन चाहे वो फोक लॉ या आ, आ, जो आ, लोक विधाएँ हैं उनका हो या किसी दूसरे तरह का हो उनका अलग अलग विषयों से संबंधित जो आ, स, आ, सवाल उठते हैं आ, और उसके बारे में किस तरह से किया जाए उसमें जिन सलाहकारों की भागीदारी हो वो किस तरह की हो किस तलबा हो इसके बारे में भी अगर कोई कुछ आ, कहना चाहे तो मैं समझता हूँ कि उसका स्वागत तीन वर्कशॉप तो में वैसे तो सबको सबसे मिलना हुआ और कला की जिज्ञासा साथ तो वैसे रहती बहुत ही आनंद आया मेरी साथ जो कला के प्रति थी और साथ काम करने की थी वो कुछ कट पुतली और इसके उसको देखकर के कुछ बड़ी और साफ काम करने के लिए कुछ खुशी हुई गुड गुड तीन दिन का वर्कशॉप उसमें अपने को लड्डू देख देख के इसमें तो बहुत आदर है उसके बाद एक दिमाग तो में जो ये बच्चों पढ़ती है उसका फॉलो हम लोग अपने जीवन में कितना उतार सकते हैं फॉलो किस ढंग से <coughs> जी, डू समथिंग, नो, नो। यू डोंट इस लड्डू लड्डू की की बात बात के बारे बार में मैं क्या कह आदमी मेरे साथ, जैसे है साथ. पे और दूसरी <laughs> अच्छा मैं क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर जगह होता है इसलिए मैं सोचती हूँ हर जगह हर जगह कुछ अच्छा हो बुरा हो सीखते तो हम है। मुझे एक तो के जो है, बारे में पहले ही पता था इस तरीके का ज्ञान हमारे प्रांत में बहुत कम कमजोर में है और हम जैसे कार्य करते हैं लोग जो कि आठ वर्ष सोशल एक्टिविस्ट आप जिस तरीके का विभाजन हो गया था उस तरीके के लोगों को भी कोमलदास से कुछ मुद्दों पर मतभेद रखते हुए भी खूब इनसे सीखने के लिए जगह है यह मेरा मान्यता पहले भी रहा है और अभी वो और स्ट्रेंथन हुआ है मुझे लगता है कल जब कोमल बात कर रहे थे कि इस तरीके से सोचने वालों वाले तो मेरे बहुत ही कम मिले और इस तरीका का जो ज्ञान है वो ज्ञान हम जैसे भी उसका उपयोग करें जरूरी नहीं है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स या कठपुतली या सामाजिक मतलब ये जो आ, आर्ट फॉर्म्स हैं इसी में यूज़ किया जाए जैसे हम लोग कुछ और दृष्टि से काम करते हैं हमारे लिए भी ऐसा ध्यान बहुत ही बुनियादी चीज़ है और इसको समझना हमारे लिए अनिवार्य है ये समझ पहले भी था इस बारी उसको मतलब बहुत मजबूत हुआ है जहाँ तक सवाल है जैसे समाज में जो लोग सामाजिक गरीबी सामाजिक पीड़ा के साथ काम करते हैं और कला के लिए काम करते हैं मेरी दृष्टि से दोनों चीज़ अलग अलग नहीं हो सकते हैं और साथ साथ जुड़े हुए हैं और इस सेमिनार में शायद हमें इतना समय नहीं मिला कि हम बहस आग, आगे बढ़ा पाएँ या एक दूसरे को और समझने की प्रयास कर पाए मुझे लगता है कि आइंदा वर्कशॉप्स करने से पहले शायद एक ऐसा मौका होना चाहिए जिसमें इस बात के ऊपर हम एक दूसरे को समझने के लिए बिना पूर्वाधारणाएँ कुछ प्रयास करें फिर बाद में मैं सोचती हूँ आगे बहुत बढ़िया काम हो सकता है अपने अपने सीमाओं को समझकर। कर ये नहीं कि मैं ये चाहूँ कि बिजी कहानियाँ लिखना भूल जाए और समाज में गरीबी के बारे में उपन्यास क्या कहते हैं उसको आप। वो लिखना शुरू कर दें या पत्र लिखें मेरे नाम से और उसमें सामाजिक विश्लेषण करें ये नहीं कहते मेरा मतलब ये है कि बिजी कहानियाँ ही लिखें जैसे लिखना चाहें वैसे लिखें और मैं आपका कला को आदर करते हुए भी अपने काम में उसका उपयोगिता नहीं उसका समझ मेरे में अच्छी तरह हो और ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ ये तीन दिन के दौरान ये उठा भी बात और मुझे लगा कि इसमें कोई इतना साफ सफ़ेद और काला है नहीं कुछ ऐसे मध्यम की जगह भी हैं जहाँ मेल जरूर खाता है बात और उस जगह में हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और वो क्या जगह हैं कहां कहां हम कर सकते हैं इसके ऊपर कुछ कुछ स्पष्टता ही है मुझे लगता है आगे के भी स्पष्टता आ है वैसे तो सभी दोस्त हैं मुझे पता नहीं आप तो तिलोनिया वाले कहते हैं तिलोनिया वाले मुझे पूरा अपनाते हैं कभी कभी नहीं अपनाते हैं मैं उनको अपनाती हूँ कभी नहीं अपनाती हूँ सभी हमारे दोस्त हैं तो रहने से बुरुंदा में आने से एक अलग से मुझे तो आनंद आता ही है और तो ज़रूर आया और ऐसे लोगों तो के बीच में बैठने से और भी कई तरीके के